मद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ पंचदशोध्याय कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारणा सुतुवाच एवं कृष्ण सखा सख कृष्ण भ्रात्राजा नाना नानाशंकास्पम रूप कृष्ण विश्लेषकर्षि सूर्जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के से कृष्ण हो रहे थे उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी शोकन सुष्यदन हत प्रभ विभुम तमेवाध्याशक्नो प्रतिभाषितम शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था चेहरा फीका पड़ गया था वे उन्हीं भगवान श्रीकृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके कितना संसभ्य पालिना पाणिनामृज ने त्रो परोक्षेण समुन्नत प्रणजोत्कर सख्यम मैत्रीम स्रोहृदम सारा रथ्यादि संस्मरण निपम अग्रज मित्प ग श्री कृष्ण की आँखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवस हो रहे थे रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उनकी याद पर याद आ रही थी बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका हाथ से नेत्रों के आंसू पोछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठ से कहा अर्जुनवाच वंच हम महाराज हरिना बंध रूपिणा ये न मे पर हृतम तेजो देव विस्मापन महत अर्जुन बोले महाराज मेरे म, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया योगे न लोको य प्रिय दर्शन उक्त न रहित तो मृतक प्रोचते यथाम जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है यह संशया द्रुपद गेहमुपागता स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मता तेजोहृतु मया हत्य संजीकृत धनुषाधिगता च उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए मत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था यहां खाण्डव दाम इंद्रम जसा मरम गणम तरसा विजित्य लब्धा सभामयृताभुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हरण नृपत्यो बलिमत भरे थे उनकी संनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र के अपने बल से इंद्र को अपने बल से जीत कर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडवन का दान कर दिया और मैदानों के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की तेजसान पसीरो महनमखार थे आजोनुजस्तव गजात सत्वीर तेनाहिता प्रमथनाथ मखा भूपाम जन्मोचता तदनयन बलिमदरे दस हजार हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे पत्निया सवाधिप्त महाभिषेक श्लाघीष्ट चारु कबरमित सभा प्रेष्टम कर पद योति यस्तो कृतम हतेमुक्त केशा महाराणी द्रौपदी यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेरकर तथा आँखों में आंसू भरकर कर जब श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े यो नो युगोपवन बेहत्य दुरंतृद दुर्वासो विता दुताग्रभुग्य साकान्न श्रेष्ठ उपयुज्य यतस्त्रो कि वनवास के के समय हमारे वैरी दुर्योधन के से शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई साख की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी त्रिडोकी ही तृप्त हो गई है फुटनोट एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के श्राप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है मुनि से कहा ब्रह्मन हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है आप अपने दस सहस्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाए जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्य द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्यान्ह में अपने शिष्य मंडली सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले हम नदी पर स्नान करने जाते हैं तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले कृष्ण आज बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को दो द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोले प्रभो मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वभर ने मुझसे भोजन मांगा परंतु क्या करूं अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है भगवान ने कहा अच्छा वह पात्र तो लाओ उसमें कुछ होगा ही द्रौपदी बटलोई ले आई उसमें कहीं साग का एक कण लगा था विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन ने कहा कि तो मुनमंडली को भोजन, भोजन के लिए बुला लाओ किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे महाभारत यद तेज सा भगवान जुधे चूल पाड़ी विस्मापित समु वरेण प्राप्त महेंद्र भवले वहदासनाधम उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया तत्र मे विहरतो तो भुज दंड युग्म गांडी वलक्षण देवाह सेन्द्रास्ता पुरुषे न भूमनाम उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवास कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया महाराज यह सब जन की महती कृपा का फल था उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया यद्माधव कुर्बलामंथ पारमे एको रथेन ततरेस प्रत्या बहुधनम च मैं परेजापद मणिमय चित शिरो महाराज कौरवों की सेनाभीस्म द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ली ले ही लिया साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे यो भीस्म कर्ण गुरसल्यम चमो सदभ्रम राज्य वर्यरथ मंडल मंडिता अग्रे चरो मम विभोरथयूथ पान आयुर्मनाथ ओ ज आरक्षत भाई जी कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिवीरों के रथों से शोभामान थी उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु मन उत्साह और बल को छीन लिया करते थे ण गुरस्मकर्ण दात्रेतव बालिका अस्त्रण्य मोघ महिमा निरूपिता नोपस्पिश्य हरिदास विभाचुराली द्रोणाचार्य भीष्मण भूरी स्रभा सुशर्मा शल्य जथ और बाल्हिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे परंतु जैसे हिरण्य आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवद भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छाया में रहने का ही प्रभाव था सौते वृतम कुमतिनाथ मद ईश्वरोम अभवाय भजंती भव्या माम श्रांत वाह मर ओम रचनो भूविष्टम न प्राहरण जदनु श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला आहा जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतर कर पृथ्वी पर खड़ा था उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके क्योंकि श्रीकृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी नरमाण्युदारुचिस्मित शोभित रि हे पार्थ हे अर्जुन हे सखे गुरुनंदने संजलिता नरदेवृदय स्प्रसारे स्मृतुंठंते हृदय माधवश्य महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा गुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उछल पुछल मचा देते हैं सयासनाटनम विकत्थनम भोजनादि स्वैच्दानति विप्रलब सख्यो सखेव पितृव बदनय सेव हे महान महितया कुभते घम्मे सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो उस समय भी वे महापुरुष अपनी महान भावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सहलिया करते थे सोहम नृपेन्द्र रितापुरशोत्तम सक्षा प्रियण सुन शून्य अधक्रम परिग्रहंगक्ष गोपैरसदि बल एवं विनर्जिस्मी महाराज जो मेरे सखा मित्र प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे उन्हें पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका तद्वय धनुस्त शवा स रथो हयास्ते सोहम रथी निपतो यत आनमती सर्व क्षणन तद्भुदी चरितम भस्मन हुतम कुहकराध विभोतमु वही मेरा गांडी धनुष है वे बाण है वही रथ है वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए ठीक उसी तरह जैसे भस्में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है राजपृष्टा सुहृदृतरे विप्रताप विमूा निग्नता मृतभर्मथ वारुणिमतिराम पी मंदोचेत अजानता पंचवशेषिता राजन अपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है वे ब्राह्मणों के सापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मधोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सबके सब, सब नष्ट हो गए उनमें से केवल चार पाँच ही बचे हैं प्रायण तद भगवत ईश्वर से मिथो निघ्नती भूतानी भावयंति वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं जलौ कसाम जले यज्ञ महांतो दंथी यसह दुर्बला बलिनो राजन महान्तो बलिनो मिथह एवं बलिष्ठ यदु तरान यदुन राजन जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं उसी प्रकार अतिशय अच्छा बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया तत्पश्चात यदवंशियों के द्वारा ही एक के दूसरे यदवंशी का नाश कराके पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया देश काल कालार्थयुक्तानपोपान हरंत स्मृत अस्तित्तम गोविंदाभिता में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हनन कर लेती है सुतवाच एवं चिंतित तो कृष्ण पाद सरोह सौहा ना गाढ़ा मति सूर्य कहते हैं इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन के चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई वासुदेवाध्यान परिवृहित रंगता निर्मित शेषाम कथा जामोजुन उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश्चित से अत्यंत बढ़ गई भक्त के वेग ने उनके हृदय को मत उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया गीतम भगवता ज्ञानम संग्राम मूर्धनी काल कर्म थमोन विभो उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया जिसके काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी शोको ब्रह्म सम्पत्छिन्न दशय लीना प्रकृति न गुण्यान अलिंगवाद संभव ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई द्वैत का संशय निवृत्त हो गया सूक्ष्म शरीर भंग हुआ वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए निशम्य मार्गम संस्था यदुकुस्थ स्वथा मति चक्रे निभृता भगवान के सुधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमतीयुधिष्ठि ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया वृथाप्यासृत्या धनंजोदिम यदूलाम भगवद्गति था एकांत भक्त्या भगवत यथोक्षजेंत्मो परम राम संसते कुंते ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गुमन की बात सुनकर अनन्न्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्रीकृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुँह मोड़ लिया यया हरद ताम तनुम विजहा कंटकम कंटके देव दापी चतूषम भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव वंश यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दे भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे यथा मस्याधरू पड़ी धत्ते जहिया भार्षप ये न जहो तच्च कलेवर जैसे वे नट के समान मस्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया यदा मुकुंदो भगवाहो स्वतन्वाम श्रवणीय सत्क तदा हरे वाम प्रतिबुद्धचेता अधर्म हेतु तो कलिवर्त उनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का युधिष्ठर तरी सर्पणम बुध पुरे चराष्टे चहे तथा विभाव विभाव्य लोभानतनाथर्वचक्रम धर्मचक्रम गय पर्यधात महाराज युदृष्टि से कलियुग का फैलना छिपा न रहा उन्होंने देखा देश में नगर में घरों में और प्राणियों में लोभ असत्य छल हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया स्वरा पौत्र सुसम गुण तोयने व्यापतिम भूमेअभ्यन गजावये उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को जो गुणों में उन्हीं के समान थे समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर, पर हसनापुर में अभिषिक्त किया मथुराजा तथा वद्रम सूरसेना पति ततः प्राजापत्याम निरूप्यिम अग्निना पिबदी उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापति यज्ञ करके आभ्नि आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया अर्थात गृहशास्त्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया विसिज्य तत्तत्सर्व दुकूल वलयादिकम निरहकार संबंधन युधिष्टि ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन का डाले वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे मृत्यावपानम सोसगम तम पंचोहबीद उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में मन को प्राण में प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया त्रृत्व हु पंचयुन्मुनि सर्वत्म्य जुह्वा जुह्वीद ब्रह्मण्ञात्मान व्यव्यय इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने इसे त्रिगुण में मिला दिया त्रिगुण को मूल प्रकृति में सर्व कारण रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है चीर वाषा निराहारो बद्धवांगज दर्शनो रोपम जलोन्मदिचव इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया अन्न जल का त्याग कर दिया मौन ले लिया और केस खोलकर कर बिखेर लिए वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्ति या पिशाच हो अनपेक्ष माड़ो निर्गावन बधिरो यथा उदेचि प्रविशाशांतपूर्वाम महात्मा हृदय ब्रह्म परम ध्याय नें तथो गिर वे बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की जिस और पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं सर्वे तमनो जग मुरुभ्रातर कृत निश्चयाह कलिना धर्म मित्रेणृष्टा प्रजाभुवीम भीमसेन अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े ते साधो कृथ ज्ञात्वात्यंतिक महात्मर मनसाधार यह बाय कुंठ चरण अम्बुज उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया तध्यानोदिग्तया भक्तिया विशुद्धीषण परे तस्मारायण पदे एक मतियोगतिम अवापूर्ण दुर्वापा ते असदीर विषयात्म विदुत कलमसा स्थाने पांडवों के हृदय में भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया उनके बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो जाते हैं फलत उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं भी वह प्राप्त की जो विषयाशक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती विदुरोपी परित्यज प्रभा से दे कृष्णावेशेन तत्यत पितृभ स्वक्षयम जय संयमी एवं कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवन में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए द्रौपदी चदाजा पतिनाम अनपेक्षताम वास्देवे भगवती हे कांतमतिरापतम द्रौपदी ने देखा कि अब लोग निरपेक्ष हो गए हैं तब वे अनन्न्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ही का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई या श्रद्धय तगवत्म पांडवसुतामति संप्रयाणम कृणोत्तल स्वस्तनम पवित्रम लब्धरो भक्तिपैति सिद्धि भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम सेतायाँ प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गरोहणम नाम पंचदशोध्याय